शिव पुराण रुद्र संहिता संत कुमार जी कहते हैं मुने तदनंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले शिव जी ने कहा हे हरे हे ब्रह्मण तुम लोग शंखचूर्ण द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा मैं शंखचूर्ण का सारा वृत्तांत यथार्थ से जानता हूँ यह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था इसका नाम सुदामा था वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूर्ण नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे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 सदा निवास करता हूँ तदनंतर कैलाश पहुँचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा महेशान आप तो कृपा के आकार हैं दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है प्रभो दानवराज शंखचूर्ण का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए तब भक्त व देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन किसी गंभीर वाली में बोले श्री शंकर ने कहा हे हरे हे ब्रह्मन हे देवगण तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध करूंगा इसमें तनिक भी संशय नहीं है सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी महेश्वर के उस अमृत श्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूर्ण मरा हुआ ही है तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु बैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए इधर उन महारुद्र ने जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सतपुरुषों की गति है देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूर्ण के वध का निश्चय किया तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज राज को दूध बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा चित्रस ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझा कर कहा। परन्तु उसने बिना युद्ध के देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और न अधिकारों को ही लौटाऊंगा तो कल्याणकर्ता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे तू तो व्यर्थ बकवास मत कर